भद्रं भद्र कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेम्शज्रा स्थर सुुवा गुसनूर् व्यसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती न पूषा विश्वेदा स्वस्ताक्षो अनेमे स्वी नो शांति शांति शाशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बातरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः मूर्तिभेद यो गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम पदव्यादेहाय शांति शांति ओतिशाशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय का विचार प्रारंभ हुआ था प्रथम प्रश्न का गार्ग के उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी ने द्वितीय कंडिका में जागृत अवस्था के धर्म के रूप में बाह्य इंद्रियों को बताया बाह्य इंद्रियों का ही जागृत अवस्था धर्म है क्योंकि बाह्य इंद्रियों के सव्यापार होने पर जागृत अवस्था मानी जाती है और बाह्य इंद्रियों के निर्व्यापार स्थिति को कहा जाता है जागृत का अभाव स्वाप अवस्था तो जिसके सव्यापार होने से जागृत है जिसके निर्व्यापार होने से जागृत का अभाव है उसी का जागृत अवस्था धर्मी है इस जागृत अवस्था धर्म है ये द्वितीय कंडिका से निर्धारित करके जो द्वितीय प्रश्न है आचार्य पिपला जी के प्रति सौरायनी गार्गे का कि इस कार्यक्रम संघात में कौन जगता है अर्थात तो तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है ये जो प्रश्न है इसका उत्तर तृतीय कंडिका से दिया जा रहा है इसलिए तृतीय कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य में कहा गया प्राणाग्न एवं तो ये तस्वीर पूरे शब्द से ग्राह्य है ये सौषुप्त पुरुष का उपाधि शरीर स्वाप जीव का उपाधिभूत जो शरीर और इस शरीर में बाह्य इंद्रिया व्यापारोपरत होने पर भी अग्नि के तरह अग्नि स्थानीय जो प्राण है वे जगते रहते हैं अर्थ हैं निरंतर व्यापार में लगे रहते हैं प्राणों का जो अपना अपना व्यापार है प्राणन अपानन रूप वे तीनों अवस्थाओं में करते रहते हैं उसी से शरीर की स्थिति है शरीर सुरक्षित है इसलिए अर्थ निकलेगा शरीर की सुरक्षा यह प्राणों का धर्म है अब एक रूपक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि प्राण प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा न गौण अग्नित्व तो प्राणों में कहा गया और ये जो ज्ञानी होता है उसका अग्निहोत्र निरंतर चलता रहता है ये दिखाने के लिए संपत् अग्निहोत्र भी बताया जा रहा है तो इसके लिए अग्निहोत्र जो प्रसिद्ध कर्मकांड कांड में अग्निहोत्री होते हैं उनके यहाँ तीन अग्निया होती हैं उन तीन अग्नियों को बताया जा रहा है तीन अग्नियों की समानता प्राण की प्रसिद्ध तीन वृत्तियों में प्राण अपान व्यान इन तीनों में अग्निहोत्री के यहाँ रहने वाली प्रसिद्ध तीन अग्नियों की समानता दिखा करके इन तीनों में गौण अग्नित्व तो दिखा दिखाया जा रहा है तो द्वितीय जो वाक्य हैं गारहपत्यो हवा येषो अपान इससे बताया गया अग्निहोत्री के यहाँ तीन अग्नियों में से एक गारहपत्य नामक जो अग्नि होता है उस गारहपत्य अग्नि के तरह गारहपत्य अग्नि समझना प्राण अपान को तो एष अपान गारहपत्य हवा हवा ये दो निपात गारहपत्य में प्रसिद्धि के देवतक है तो अग्निहोत्री के यहाँ प्रसिद्ध जो गारहपत्य अग्नि वह उस गर्भपत्य अग्नि के तरह गर्भपत्य अग्नि है ये प्राण ये पंच प्राण वृत्ति में से अपान नामक जो वृत्ति वह गारहपत्य है ये कहा गया अपान में गारहपत्यत्व क्यों है गारहपत्य अग्नि की क्या समानता है इसे स्पष्ट करते हुए अपान के गारहपत्यत्व में हेतु को बताने वाला वाक्य है व्यानु अनुहार्य पचन इस वाक्य के बाद वाला वाक्य यद गारहपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात इतना वाक्य है अपान में गारह जो पूर्व वाक्य के द्वारा बताया गया उसमें हेतु बताने वाला गारह हवा ये शो अपान इस वाक्य ने अपान में गारह बताया तो अपान में गारह क्यों है ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य है यदारहपत्या प्रणीयते प्रणयना इस वाक्य में जो यत ये सरोनाम है यस्मा अर्थ में लुप्त पंचमे अंत है तो यनेस्मत कारणा या यस्मा ये आपादान अर्थ में पंचमी है ना लुप्त पंचमी और प्रणयनात ये भी पंचमेअ है गारहपत्यादि पंचमे अंत है तो गारहपत्य का विशेषण है प्रणयनात ये पंचमेंत पद गारहपत्य का विशेषण है तो प्रणयनात गारहपत्यात् ऐसा नुए करिए यत यानी यस्मात्ना प्रणीयते प्रणी का अर्थ है ले जाया जाता है किसको तो गारहपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि को हवन कुंड में ले जाया जाता है हवन करने के लिए प्रज्वलित आह्वनीय अग्नि को करने के लिए तो यस, यत यानी यस्मात कारणयनात गारहपत्यात प्रणीयते आह्वनीय अग्नि तो और प्रणयन ये जो विशेषण है गारहपत्य का ये भी पंचम में वो हो गया एक प्रकार से अपादान अर्थ में लूट प्रत्यय तो प्रणीयते इति प्रणयन ऐसा प्रणयन शब्द का विग्रह करना तो प्राणी प्रणीयते अस्मात इति प्रणयन ऐसी उत्पत्ति करते हैं प्रणयन शब्द की प्रसर्वपूर्वक निय प्रापणे धातु से ल्यूट प्रत्यय अपादान अर्थ में करके तो प्रणयन शब्द का अर्थ निकलता है हा? मूल में तो कर्मणी है और प्रणयन शब्द की उत्पत्ति बता रहा हूं जो प्रणयनाथ पंचमी अंतर है ना गारह से गारहपत्य का विशेषण है तो प्रणयन शब्द का विग्रह है प्रणीयते अस्मात् प्रणयन ऐसी उत्पत्ति करिए और तस्मात् प्रणयनात् तो।, तो अर्थ निकलेगा जिससे आह्वनीय अग्नि का प्रणयन किया जाता है आव्वनीय अग्नि को जिस अग्नि से ले जाया जाता है उसे कहा जाएगा प्रणयन अपादान अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो कृत्य ल्यूटो बहुलम सूत्र से ल्यूट प्रत्यय बहुलता से होता है और यहाँ अपादान अर्थ में हुआ तो प्रणीयते अस्मात् अस्मात शब्द तो से ग्राह्य कौन होगा गारहपत्य तो गारहपत्य से आह्वनीय को ले जाया जाता है इसलिए गारहपत्य को कहा जाएगा प्रणयन और तस्मात् प्रणयनात् गारह प्रत्यात् ऐसा होगा तो जिस गारहपत्य अग्नि से आह्वनीय अग्नि को ले जाया जाता है वह गार्हपत्य अग्नि प्रणयन है तो प्रणयनात् प्रणीयते कौन आय तो आह्वनीय अग्नि प्रणयन शब्दित गारहपत्य अग्नि से ले जाया जाता है इसीलिए उसे कहा जाता है गर्हपत्य किसको प्रसिद्ध गारहपत्य अग्नि को गारहपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि का प्रणयन होता है इसलिए गार्हपत्य अग्नि वो है प्रणयन है और वो जो अपान है इस अपान को गारहपत्य कह रहे हैं ना तो कहते हैं अपान तो होता है मुखनाशिका से अंदर प्रवेश करने वाली वायु को कहा जा रहा है अपान और जब अपान मुखनाशिका से अंदर प्रवेश करता है उसके बाद प्राणन व्यापार प्रारंभ होता है वहीं से जहां अपान पहुंचा वहीं से निकल कर के प्राण एक प्रकार से रेचक करता है रेचक व्यापार होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्भपत्य अग्नि से निकाल कर के आव्नीय अग्नि को ले जाया जा रहा है ऐसे अपान जहाँ पहुँचा वहाँ से निकल करके प्राण बाहर गमन करता है मुखनाशिका से तो आह्वनीय से आवनीय को गारह पत्ते से ले जाया जा रहा है और अपान से प्राण निकल रहा है ले जाया जा रहा है जैसा है इसीलिए कहा जाता है अपान को गारह पत्ये मातनी जिस कारण से अपान से प्राण का बहिर्निर्गमन हो रहा है जैसे गर्ह से आभनिय का बहिर्निर्गमन होता है उसी कारण से गर्हपत्य अपान वायु है अपान को गर्हपत्य कहते हैं इस प्रकार ये अपान के गर्हपत्यत्व में हेतु बताने वाला यह वाक्य हुआ यारहपत्यात् प्रणीयतें प्रणयनात् प्रणयन रूप गारहपत्य अग्नि से आह्वनीय अग्नि का प्रणयन किया जाता है जिस कारण से ऐसा वह सादृश्य अपान से प्राण आव्नीय रूप प्राण का भी प्रणयन किया जा रहा है बहिर्निर्गमन हो रहा है यही प्रणयन है इसीलिए अपान वायु को कहा जाएगा गारहपत्य ये कहते हैं गारहपत्य तो यद गार्भपत्या प्रणीयते प्रणयनात् हेतुअर्थक तो वाक्य हुआ अपान में गारहपत्यत्व का ज्ञापक और अंतिम वाक्य है आह्वनीय प्राण गारहपत्य तो हुआ गारहपत्य अग्नि हुआ अपान और प्राण है आह्वनीय अग्नि क्योंकि गारह से ही आह्वनीय अग्नि को ले जाया जाता है यहाँ अपान रूप गार्हपत्य से आवन, आप, आवन रूप आह्वनीय रूप आ, ये जो आपका प्राण है वो निकल रहा है इसलिए प्राण को आह्वनीय अग्नि कहा जाता है आह्वनीय की तरह आव्नीय अग्नि है बीच में एक वाक्य बचा व्यानो अन्वाह्य पचन अनुवाह्य पचन शब्द का अर्थ है दक्षिणाग्नि तो अग्निहोत्री के यहां जो प्रसिद्ध तीन अग्निया होती हैं, एक गारत्य अग्नि दूसरी आवनीय अग्नि और तीसरी दक्षिणाग्नि तो दक्षिणाग्नि को बताने के लिए अनुवाहार्य पचन शब्द है अनुवाहार्य पचन और दक्षिण दक्षिणाग्नि ये दोनों पर्यावाचक शब्द हैं। तो व्यानो अनुवाहार्य पचन तो व्यान नामक प्राण दक्षिण अग्नि के तरह दक्षिण दक्षिणाग्नि है ये व्यानो अनुवाहार्य पचन का अर्थ निकलेगा इस प्रकार इस कंडिका के प्रथम वाक्य में प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा था ना? तो इनमें से अपान नामक जो प्राण वृत्ति है वह गार्हपत्य अग्नि के तरह गार्भपत्य अग्नि हुआ व्यान दक्षिण अग्नि के तरह दक्षिण अग्नि हुआ और प्राण आह्वनीय अग्नि के तरह आह्वनीय अग्नि है आपान के तो में तो हेतु हुआ आह्वनिय का आह्वनीय स्थानीय प्राण का गारहपत्य से निकलना जो जिससे निकलेगा वह गारहपत्य और जो निकलेगा वह आह्वनीय प्राण निकल रहा है इसलिए प्राण को आह्वनीय कहा और जिससे निकल रहा है अपान से निकल रहा है इसलिए अपान गारहपत्य हुआ तो दोनों के आव्णीयत्व तथा गारहपत्यत्व में हेतुत्व तो हुआ हेतुत्व तो को बताने वाला वाक्य हुआ यद गारहपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् लेकिन व्यान के अनुहार्य पचनत्व में यानि दक्षिणाग्नित्व में क्या हेतु होगा क्या सामान्य है दक्षिणाग्नि का व्यान में तो भाष्य में बताया जाएगा छादोग्य उप निषद में एक गायत्री विद्या आती है और गायत्री विद्या कहते हैं गायत्री उपाधिक ब्रह्म की हरद ब्रह्म की उपासना को और वो जो हरद ब्रह्म है उसे राजा के तरह राजा माना गया गायत्री ब्रह्म कहाँ हैं हृदय में है और हृदय महल के तरह महल है गायत्री उपाधिक ब्रह्म रूपी राजा के निवास का स्थान है तो महल के अनेक द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल हुआ करता है तो हृदय रूपी महल के भी पांच द्वार के तरह द्वार है और उन द्वारों में अलग अलग द्वारपाल है तो गायत्रुपाधिक ब्रह्म तो हो गया हृदय रूपी महल में रहने वाला राजा और हृदय के पांच द्वारों में द्वारपाल के तरह बताया गया है यहाँ अग्नि की तरह अग्नि जिनको बताया जा रहा है पंच प्राणों को वहाँ ब्रह्म रूपी राजा के द्वारपाल के रूप में बताए गए हैं हृदय के पांच द्वारों में पांच द्वारपाल हैं ये पांच प्राण उनमें से पांच द्वार हैं, चार दिशाओं में चार और एक ऊर्ध् दिशा में ऐसे पांच द्वार हैं तो जो दक्षिण दिशास्त द्वार है दक्षिण दिशास्त्र द्वार उस दि, दक्षिण दिशास्त्र द्वार में द्वारपाल के रूप से बताया गया है व्यान को गायत्री ब्रह, उपाधि ब्रह्म की उपासना में जो ब्रह्म के महल का दक्षिण द्वार है उसमें द्वारपाल है व्यान तो व्यान वायु का दक्षिण दिशा के साथ संबंध अवगत हो रहा है वहां पर गायत्री उपाधिक ब्रह्म उपासना के प्रकरण में और ये जो दक्षिण दक्षिणाग्नि है अग्निहोत्री के यहां का दक्षिण दक्षिणाग्नि अनुहार्य पचन जिसको कह रहे हैं उसका दूसरा नाम दक्षिण दक्षिणाग्नि है और ये दक्षिणाग्नि भी गार्हपत्य अग्नि और आवनीय अग्नि की अपेक्षा दक्षिण में होता है तो गार अनिवार्य पचन का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध हुआ और व्यान का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध है इसलिए दक्षिण दिक संबंध ये दोनों में समान होने से व्यान को दक्षिण अग्नि के तरह दक्षिण दक्षिणाग्नि कहा जा रहा है अनुहार्य पचन कहा जा रहा कार था। है का अर्थ इस अभिप्राय से यहां पर कहा व्यानो अनुहार्य पचन तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य को देखिए सुप्तवत्सु श्रोत्रादिशु कर्णेशु तो करण। सुप्त हो गए सुप्त हो गए का हैं, अपने अपने व्यापारों से ऊपरत हो गए अपना अपना जो शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार है वह बंद कर दिया जब स्रोत्रादि इंद्रियों ने उस समय ये जो शरीर है पूर्व शब्दित तो ये तस्मिन पूरे में पूर्व शब्द से लेना है शरीर को तो ये कह रहे हैं कि ये तस्मिन पूरे यानी नवद्वारे द्वारे देहे नवद्वार वाला यह नगर है शरीर रूपी नगर और इस नगर में प्राण प्राणाग्नेय ये जो वॉचमैन का कार्य करते हैं प्राण रूपी अग्नि सब सो जाते हैं तो जो रात में पहरा देने वाले हैं वह सोने वालों की सुरक्षा करते कि नहीं ऐसे बाह्य इंद्रिया तो स्वाप अवस्था में अपने अपने व्यापारों से उपरत हो गए और जो सब व्यापार हैं प्राण वे पहारेदार के तरह पहरेदार हैं सुरक्षा कर रहे हैं शरीर की इस दृष्टि से कहते हैं नवद्वारे देहे प्राणाग्नय प्राणादि पंच वायो अग्नय अग्नयो जागृति तो जो पांच प्राण वायु हैं यह अग्नि के तरह अग्नि हैं और यही जगते रहते हैं इनको ये निरंतर जगते रहते हैं ये कहा तो टीका में टीकाकार प्राणों में मुख्य अग्नित्व नहीं अपितु गौण अग्नित्व हैं इसी को दिखाने के लिए भाष्य में ईव शब्द का प्रयोग हुआ ये कह रहे हैं प्राणाना अग्नित्वम गौणम इत्याह अग्नि इव इति प्राणों को मुख्य रूप से अग्नि नहीं कहा जाएगा अग्नि शब्द का मुख्यार्थ प्राण नहीं हो सकते इसलिए प्राणों के लिए प्रयुक्त जो अग्नि शब्द है वह गौण है इसे दिखाने के लिए युवा शब्द का प्रयोग है अब जो भाष्य में आ रहा है अग्नि सामान्यम इत्यादि वाक्य। इसको देखिए कि अग्नि सामान्यम अग्निसा आह गारहपत्यो हवा येशो येषपा मूलकंडिकास्थ प्राण्नयतस्ागृति इसकी व्याख्या करके भाष्कर भगवान गारहपत्यो हवा येषो अपानह इसका अवतरण लिखते हैं भाष्य में कि अग्नि सामान्यम आह अग्निशब्द का, का प्राणों के लिए गौण प्रयोग है कहा तो गौण प्रयोग करने के लिए फिर जिस शब्द का गौण प्रयोग हुआ उस शब्द का जो मुख्यार्थ होता है उस मुख्यार्थ की गौन अर्थ में कुछ ना कुछ समानता बतानी पड़ती है सामान्य बताना पड़ता है सादृश्य बताना पड़ता है, तभी गौन प्रयोग होता है सभी बालकों के लिए सिंह शब्द का प्रयोग नहीं होता जो बालक सिंह के तरह सूर है सिंह के सूरत्वादि गुणों से संपन्न है उसी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग होता है सिंह मानव का ऐसा वो गौण प्रयोग होता है गौन प्रयोग करने के लिए जिस शब्द का गौन प्रयोग किया जा रहा है किसी अर्थ में उसके मुख्य अर्थ की कोई न कोई समानता गुणधर्म जिस के लिए गौन रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है उस अर्थ में होना चाहिए तब गौण प्रयोग होता है तो यहां पर अग्नि शब्द का प्राणों के लिए गौण प्रयोग हुआ तो अग्नि शब्द का मुख्य अर्थ होगा जो अग्निहोत्री के यहां की प्रसिद्ध तीन अग्नियां गर्भपत्य अग्नि दक्षिणाग्नि और आहोनी अग्नि यह है शब्द का मुख्यार्थ और इन मुख्यार्थों की कोई न कोई समानता होनी चाहिए प्राणों में तब तो प्राण वायु के लिए अग्नि शब्द का गौण प्रयोग बन सकता है इसलिए भाषकर भगवान ने कहा कि अग्नि सामान्यम आह अग्नि सामान्य में सामान्यम शब्द का अर्थ है सादृश्यम समानता इस अर्थ में सामान्य शब्द है तो अग्नि का सादृश्य प्राणों में भगवान भाष्यकार बताते हैं इन्हें श्रुति बताती है आह का कर्ता तो है श्रुति भाष्य में जो आह यह क्रियापद है ना इसका कर्ता कौन होगा श्रुति तो श्रुति प्राणों में प्रसिद्ध अग्नि के सादृश्य को बताती है किस वाक्य से तो गारह पत्यो हवा येशो अपान इत्यादि वाक्य से श्रुति प्राण वायु में बता रही है प्रसिद्ध अग्नि की समानता इसलिए अग्नि शब्द का प्राणों में गौन प्रयोग उपपन्न हो सकता है सिद्ध हो सकता है गौन प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि मुख्य अर्थ की समानता प्राणों में है इसलिए ये कहते हैं कि गारह हवा येशो शो अपान तो गारहपत्य अग्नि है अपान वायु जो पंच प्राण वृत्ति में अपान वृत्ति है इसमें गारह के तरह गारहपत्यत्व है अभी इस वाक्य ने अपान को गारह तो कहा लेकिन गारहपत्यत्व तो का उपपादन करना पड़ेगा ना गारह में हेतु बताना पड़ेगा वो हेतु बताने के लिए वाक्य है यत गारहपत्या प्रणीयते इत्यादि उसकी व्याख्या करते भाषकर भगवान प्रश्न पूर्वक कथम इत्याह य तो कथम यानी अपान में गारहपत्यत्व तो कैसे है तो गारहपत्य की समानता अपान में होने के कारण अपान को कहा जा रहा है गारहपत्य ये उत्तर होगा उत्तर बताने के लिए वाक्य है यत गारह इत्यादि इसका अवतरण है टीका में भाष्य भाष्य वाक्य का कि अन से गारहपत्ये यदाहत्या प्रणीयते प्रणयनाथ वाक्यम व्यवहार अभी हेतु योजयती यस्द गाहपत्यो हवा येषो इस वाक्य के द्वारा अपन में जो गापत्यो बताया गया उस अपान के गर्हपत्यत्व में हेतु बताने वाले वाक्य के रूप में यद यदगाहपत्यात प्रणयते प्रणयनात् वाक्य का व्याख्यान भगवान भाष्यकार करते हैं यह अवतरण टीका का अर्थ निकलेगा और यद यदगाहपत्यत ये वाक्य गारहपत्यो हवा ये इस वाक्य के अव्यवहित उत्तर में नहीं है पाठक्रम के अनुसार बीच में एक दूसरा वाक्य है व्यानो अन्वाह्य पचन ये वाक्य बीच में आता है ना इसलिए कहा गया कि यद गारहपत्या प्रणयनात् प्रणयना प्रणयनाथ इतिदम वाक्यम व्यवहित वो व्यवहित हैं बीच में एक दूसरा वाक्य है इसलिए गारह पत्यो हवा ये स्वापाने इस प्रतिज्ञा वाक्य की अपेक्षा हेतु बताने वाला जो वाक्य है वो व्यवहित हुआ बीच में दूसरे एक वाक्य का प्रयोग हुआ तो भी वो प्रतिज्ञा में हेतु को बताने वाला होने के कारण उसकी व्याख्या प्रथम करते हैं और बीच वाले वाक्य की व्याख्या करेंगे बाद में अंत में भाष्कर भगवान तो व्यानो अनुवाहार्य पचन इसकी व्याख्या सबसे अंत में आएगी पाठ क्रम के अनुसार न करके अर्थक्रम के अनुसार व्याख्या की जा रही है अर्थक्रम में गारहपत्यो हवा येषो अपान ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ अपान में गारह प्रत्यत्व की प्रतिज्ञा करने वाला हाँ पाठक्रमात्थक्रमो बलियान और हेतुवाक्य हुआ यद गारहपत्यात प्रणीयते प्रणयनात् व्याख्या, व्याख्या प्रतिज्ञा वाक्य के तुरंत बाद की जा रही है अर्थक्रम के अनुसार तो भाष्य में देखिए यस्मात तो गारहपत्यात तो अग्ने अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आह्वनीय प्रणीयतः प्रणयनात् तो जिस प्रणयन रूप रूपगारहपत्य अग्नि से अग्निहोत्र के समय इतर अग्नि यानि आह्वनीय अग्नि ले जाया जाता है हवन के लिए अग्निहोत्र काल अग्निहोत्र के समय जिस कारण से उसी कारण से कहते हैं गर्भपत्य कहा जा रहा है अपान को अपान से भी प्राण का प्रणयन होता है और गर्भपत्य से अवनीय का प्रणयन होता है तो गर्भपत्य स्थानीय हुआ अपान और आह्वनीय अग्निस्थानीय हुआ प्राण ये कहा जा रहा है बीच में प्रणयनात् ये जो पंचमेंत पद है ना वो हेतु है क्या नाम विशेषण है का तो गारहपत्य का विशेषण प्रणयन ये पद कैसे बना इसके लिए व्युत्पत्ति की भाष्कर भगवान ने प्रणयन शब्द की कि अस्मात इति प्रणय ऐसी और इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए प्रणयो गर्भपत्यो अग्नि इस वाक्य का इति पदम गारहपत्य विशेषण इत्याह प्रणयनों इति तो प्रणयन प्रणयनाथ ये जो मूल कंडिका में पंचमेन्त पद है यह विशेषण है किसका तो गारह अग्नि गारहपत्य पद का विशेषण है विशेषण है प्रणयनाथ इसी अभिप्राय से भास्कर भगवान ने कहा प्रणय प्रणयनो गार्हपत्य तो प्रणयन क्या है तो गार्हपत्य अग्नि है प्रणयन शब्द का अर्थ गार्हपत्य अग्न कैसे निकलेगा तो अपादान अर्थ में लूट प्रत्यय प्रउपर्वपूर्वक नीय प्रापण धातु से करके प्रणयन शब्द बनाते हैं तो प्रणयन शब्द का अर्थ गार्हत्य अग्नि निकलता है इस अभिप्राय से यह पूर्व में विग्रह दिखाया प्रणीयतः इति प्रणय तो जिससे प्रणयन किया जाता है यानी निकाल करके ले जाया जाता है जिस अग्नि से आवनीय अग्नि को उस अग्नि को प्रणयन कहा जाएगा तो गर्भपत्य अग्नि से ले जाया जाता है इसलिए गर्भपत्य अग्नि प्रणयन हुआ अब भाष्यस्त तथा सुप्त अपन वृत्ते इत्यादि जो वाक्य हैं इसका अवतरण है टीका में इसको देखिए तत्सृष्टम आह्वनीय प्राण इति वाक्यम सादृश्यभिधानपूर्व व्याचे तथा तत्संसृष्टम में तत्शब्द से लेना हेतु को बताने वाला जो वाक्य है हेतु को बताने वाला वाक्य कौन सा है मूल में यद गारहपत्या प्रणयते प्रणयनात् इतना वाक्य हेतु को बताने वाला है अपान में गारहपत्यत्व में हेतु बताने वाला वाक्य हुआ उसको तत्संश्रिष्टम में तत शब्द से ग्रहण करेंगे तो तत्संश्रिष्टम का अर्थ निकलेगा हेतु बोधक वाक्य से सन्निकट जुड़ा हुआ अव्यवहित उत्तरवर्ती वाक्य वो हुआ तत्संसृष्ट वाक्य वो कौन सा है तो आह्वनीय प्राण यह वाक्य वो हो गया तत्संसृष्ट वाक्य और उस आ, उस वाक्य की व्याख्या करते हैं तत्संसृष्टम आह्वनीय प्राण इति वाक्यम व्याचे चअष्टे का कर्म है वाक्यम और का करता होगा भाष्यकार भगवान भाष्यकार आह्वनीय प्राण इस वाक्य की व्याख्या करते हैं तो व्याख्या किस प्रकार कर रहे हैं तो कहते हैं सादृश्य अभिधान पूर्वम तो प्राण में आह्वनीय अग्नि के सादृश्य का कथन करते हुए आह्वनीय प्राण इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं ये अर्थ निकलेगा तत्संसृष्टम आह्वनीय प्राण इति वाक्यम वाक्य विधान पूर्व व्याचे तथा इति, तथा इत्यादि वाक्य से वो कर रहे हैं व्याख्या तो आह्वनीय प्राण इस वाक्य की व्याख्या प्रारंभ हो रही है अब जो मूल मूलकंडिका में अंतिम वाक्य है तथावृत्ते प्रणीत इव प्राणो संचरति अतः मुखनाशिकाभ्याचरतीत स्थानीय प्राण कहते हैं भास्कर भगवान कि सुप्तस्य से अपानुवृत्ते है तो सुप्त अपानुवृत्ति का मतलब जब अपानुवृत्ति बाहर से अंदर वायु जा रही है यानी पूरक वायु पूरक प्राणायाम हो रहा है तो बाहर से जहां ले जाना है वहां पहुंच गया तो माना माना गया कि सुप्त हो गया प्राण स्थित हो गया अपने स्थान पर ना भी आ, पहले बताया ना पायु और उपस्थ स्थान है इसका पायु और उपस्थ में जा करके स्थित हो गया तो माना गया कि सुप्त हो गया फिर रेचक प्राणायाम शुरू होता तो ये जो रेचक है रेचन प्राण वृत्ति वो कहा से शुरू होगी तो जहां जाकर के अपान स्थित हुआ वहीं से निकलेगा प्राण उसे रेचन कहा जाएगा रेचन रूप व्यापार शुरू होगा तो सुप्त से अपान वृत्ते तो अपान वृत्ति सुप्त हो गई अपने स्थान पर जाकर के स्थित हो गई यानि प्राण का व्यापार क्या अपान का व्यापार शांत हुआ तो वहीं से शुरू हो जाता है प्राण का व्यापार तो प्रणीत इव प्राणु तो सुप्त अपान से प्रणीत सा हुआ प्राण होता है यानी वहीं से बाहर निकलता हुआ सा प्रतीत होता है तो प्रणीत इव प्राणों मुखनाशिकाभ्याम संचरती तो अपान से निकला हुआ सा प्राण मुखनाशिका से बाहर निकलता है अतः इसीलिए आवनीय आवनीय स्थानीय प्राण तो आवनीय अग्नि के तरह आवनीय अग्नि माना जाता है प्राण प्राणवृत्ति को गारहपत्य स्थानीय अपान से निकलने के कारण वह आह्वनीय हुआ थोड़ी टीका है टीका को देखिए तथा इति इस प्रतीक के बाद में गारहपत्य उत्ते अपने अंतर्गछति सति बहिर्गछन प्राण ततो निर्गछन इव लक्ष्यते इति प्राण आह्वनीय इतर्थ कहते जैसे गर्भपत्य अग्नि से आह्वनीय अग्नि का प्रणयन होता है गर्भपत्य अग्नि से आव्वनीय अग्नि को निकाला जाता है ऐसे ही यहाँ पर गर्भपत्य रूप से कहा गया जो अपान वायु है वह अंत अंदर जाता है और अंदर जाकर के शांत होते ही फिर प्राण का व्यापार शुरू होता है रेचन तो ऐसा प्रतीत होता है कि गच्छन प्राण ततो तत्निर्गछन इव ततः यानि अपान से गर्भपत्य रूप अपान से निकलता हुआ सा लक्ष्यते यानि प्रतीयते प्रतीत होता है इसीलिए नीति का है इसी कारण प्राण आह्वनीय प्राण को आह्वनीय कहा जाता है इत्य अर्थ आगे कहते हैं यानी आह्वनीय प्राण इसकी व्याख्या संपन्न हुई भाष्य में अब भाष्य में आ रही है व्यानो अन्वाहार्य पचने ये जो बीच वाला वाक्य छूटा है व्याख्यान जिसका उसकी व्याख्या आ रही है भाष्य में व्यानस्तु रदयात इदि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार परित्यक्तम व्यानो पर व्यान्य इति वाक्यम इदान व्याचे व्यानस्त्वी तो परित्यक्तम यानी परिशिष्टम इस अर्थ में परित्यक्तम शब्द हैं इसलिए दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा परित्यक्तम परित्यक्त परिशिष्टम जिसका व्याख्यान करना बाकी है बचा हुआ है, है। शेष है वो कौन है व्यानो अनुवाहार्य पचन ये वाक्य अब उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं व्यानस्तु इत्यादि से तो व्यानस्तु हृदयात दक्षिण सुशीर द्वारण निर्गमनात् दक्षिण दिख संबंधात अनवाहार्य पचनों दक्षिणाग्नि तो कहते व्यानस्तु दक्षिणाग्नि ऐसा अनव करिए तो व्यान नामक जो प्राण वृत्ति है वह दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि है अनवाहार्य पचन शब्द मूल में है उसका अर्थ कर दिया दक्षिणाग्नि अन्वार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि तो व्यान वृत्ति दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि है तो व्यान में दक्षिणाग्नि की क्या समानता है जैसे गारहपत्य में और आह्वनीय में आवनीय तथा गारहपत्य की समानता बताई गई प्राण और अपान में वो समानता हुई जिससे निकाला जाए वह गारहपत्य और जो निकलता है वह आह्वनीय तो अपान से निकला हुआ सा प्रतीत हो रहा है प्राण इसलिए प्राण आहनीय और अपान गारह हुआ ये समानता हुई ऐसे व्यान में दक्षिणाग्नि की क्या समानता है जिसके कारण व्यान को दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि कहा जा रहा है ये प्रश्न होने पर इसका उत्तर देते हुए ये कहा हृदयात दक्षिण सुशीर द्वारे न निर्गमनात् दक्षिण दिख संबंधात अन्वाह्य पचन व्यान ऐसा कहते हैं दक्षिण हृदयात दक्षिण सुशीर द्वारे न निर्गमनात् जो व्यान है जैसे प्राण मुखनाशिका से बाहर निकलता है अपान मुखनाशिका से अंदर जाता है ऐसे हृदय के पांच दिशास्थ जो पांच द्वार हैं, उनमें से दक्षिण दिशास्थ द्वार से निकलता है व्यान क्योंकि वहां का वो द्वारपाल है इसलिए दक्षिण हृदय से दक्षिण सुशीर, दक्षिण सुशिर यानी दक्षिण द्वार सुशीर कहते छिद्र को तो हृदय का दक्षिण द्वार क्या है दक्षिण दिशास्त छिद्र और वो है व्यान के संचरण का स्थान इसलिए उसे कहा गया हृदयात् दक्षिण सुशिर द्वारे न निर्गमन कौन करता है व्यान इसलिए दक्षिण दिशा का संबंध व्यान के साथ भी हुआ और दक्षिण दिशा का संबंध प्रसिद्ध अनुवार्य पचन अग्नि में भी है अतः दक्षिण दिख संबंध दोनों में समानता है इसी को लेकर के व्यान को कहा गया अनुहार्य पचन यानी दक्षिणाग्नि थोड़ी टीका है टीका को देखिए अब दक्षिण हृदय के दक्षिण सुशील द्वार से निर्गमन व्यान का कहा बताया है इसे टीकाकार बता रहे हैं कि कि्छाद्ये गायत्री विद्यायाम तस्य हवा एतस्य विद्यात हृदय इति पंचदेसुशयीपक्रम्य अथ यो य दक्षिण सुषि स व्यान इति अनेन व्यानस्य दक्षिण सुसीतो तो निर्गमनम्क्त इति अस्य अन्वाह्यपचन सादृश्य दक्षिण दिशित्व व्यानस्यनो अन्चन तो कहते हैं छांदोग्य उप में एक गायत्री विद्याती है गायत्री विद्या का मतलब है गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना और वहाँ पर गायत्र उपाधिक ब्रह्म की उपासना के लिए गायत्र उपाधिक ब्रह्म का स्थान बताया गया है हृदय हृदय स्थ है वो ब्रह्म और उस ब्रह्म ब्रह्म के पांच द्वारपाल के रूप में द्वारपाल बताए गए हैं पंच प्राण उसमें व्यान भी आ गया तो ये कहते हैं कि तस्य हवा ये त्य से पंचदेव सुशय तो गायत्र उपाधिक ब्रह्म का निवास स्थानभूत जो हृदय रूपी महल है उस महल के पांच देव सुशी हैं यानी पंच प्राणी पांच देव हैं द्वारपाल और उनके द्वार है सुशी शब्द का अर्थ है द्वार छिद्र यहाँ से उपक्रम करके आगे बताया गया कि अथ अस्य अश दक्षिण सुशि अस् यानि ये हृदय का जो दक्षिण सुसी यानि दक्षिण द्वार है स व्यानह यानि उस द्वारस्थ द्वारपाल व्यान है दक्षिण द्वारस्थ द्वारपाल के रूप में स्थित है व्यान और तत्स्रोत्र और उसका स्रोत्र के साथ भी संबंध है इति व्यान व्यानस्य दक्षिण शुषि तो निर्गमनम इति अनेन, अनेन वाक्यन छांदोग्य उपनिषद में गायत्री विद्या के प्रकरण में आए हुए इस वाक्य के द्वारा व्यान नामक प्राण वृत्ति का दक्षिण द्वार से निर्गमन कहा गया है <coughs> तो इति अस्य अनुवाह्य पचन सादृश्यम दक्षिण दिश संबंधित्व व्यानस्य इति तो ये जो व्यान हुआ ये दक्षिण दिशा संबंधी हैं और अनुहार्य पचन नामक अग्नि का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध है इसलिए दक्षिण दिख संबंधित्व कहो या दक्षिण दिश दिशा का संबंध कहो ये दोनों में समानता रहेगी सादृश्य रहेगा और इसी समान धर्म को लेकर के व्यान को अनुवाह्य पचन कहा गया <coughs> ये यानी इस कारण से दक्षिण दिशा संबंध रूप सामान्य को लेकर के व्यानु अनुवाह्य पचन ये कहा गया बाकी की चर्चा चतुर्थ कंडिका की हम लोग कल करते हैं ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशे